Puskar Tiritu meh Shraddh karne se akshah phal praapta hota hai Mahasamundr meh Prabhas naam ka tiritu hai Us Tiritu meh Shraddh karne se bhi Aisai hi phal ki praapta hote hai Devi ka tiritu meh Jow Vraksh naam ka ek koop hai Uska jal, rojana, goon ke shabda se oopar uchhalta hai Jow manushya shraddha poorwak Is koop per shraddh karta hai अब मैं उसका फल बतलाऊंगा। वैशराद सभी मनोरथों को पूर्ण करता है तथा पितरों को प्रसन्न करता है। वहाँ पर साक्षात अग्नि की सनातन काल से स्थिति जात-वेद नाम की सीला है। उस स्थान पर जो मनुष्य उस अग्नि में प्रवेश करता है, वह स्वर्ग को प्राप्त करता है, जब अग्नि कुछ शांत हो जाती है। तब वह दोबारा जन्म धारण करता है उस तीर्थ में श्राद्ध करने से अक्षय फल प्राप्त होता है देवाश्वमेध तीर्थ में तथा पंचाश्वमेध तीर्थ में श्राद्ध कर्म करने से दश और पांच अश्वमेध यज्ञों के फल के समान प्राप्त होता है है गिरा नाम के पर्वत तीर्थ में श्राद्ध करने से सभी मन इच्छित वस्तुएं प्राप्त होती हैं प्रख्यात तीर्थ में स्वर्ग प्राप्त होता है कुंभ तीर्थ में श्राद्ध करने से सभी पापों का नाश हो जाता है अज तुम नाम के तीर्थ स्थान में हमेशा पितृ का तर्पण करना चाहिए उस स्थान पर पर्व के समय देवताओं की परछाई दिखाई संपूर्ण पृथ्वी पर यह तीर्थ बहुत ही पवित्र माना जाता है यहाँ पर श्राद्ध करने से अक्षय फल प्राप्त होता है सभी तरह के पाप पूर्ण कर्मों से रहित योगेश्वरों से सेवित उस परम पवित्र तीर्थ में श्राद्ध करने से पितर सदा प्रसन्न रहते हैं इस लोक में जो मनुष्य इंद्र के वश में रहकर श्राद्ध करता है वह के बाद स्वर्ग को प्राप्त करता है एवं एक पवित्र शिव नाम का हर्द है वहाँ पर सभी गुणों से युक्त व्याससर और ब्रह्मसर नाम के दो सरोवर है, एक उज्ज्वल नाम का पर्वत भी वहीं पर स्थित है उस पर्वत पर बड़े-बड़े योगीस्वर लोग रहते हैं उसी स्थान पर वशिष्ठ ऋषि का आश्रम भी है तथा इनी तीर्थों में रंक यजु सामवेद का शीर्ष स्वरूप कापोत तथा पुष्प नाम का तीर्थ प्रजापति ब्रह्मा जी ने बनाया था ये तीर्थ पांचवें वेद के नाम से प्रसिद्ध है। इन सभी तीर्थों की यात्रा करके ब्राह्मण सनातन अग्नि अग्नि की तरह तेजवस्मान तथा कांतिमान होकर सभी पाप से छुट जाते हैं इन तीर्थों में श्राद करने से अक्षय फल प्राप्त होता है उस स्थान पर जब हवन और तपस्या करने से भी अनंत फल प्राप्त होता है पुंडरिक नाम के तीर्थ में श्राद दूध करने से तथा जो कमल के समान सुंदर फल प्राप्त होता पंचनद्ध तीर्थ में श्राद्ध करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है, क्रीकात्मक की तीर्थ और पांडव तीर्थ में श्राद्ध करने से अक्षय फल प्राप्त होता है, जो सप्तरद्ध तीर्थ और मानस तीर्थ में श्राद्ध कर्म करने से अक्षय फल प्राप्त होता है, महाकूट बंद और त्रिकूद तथा जो पर्वतों तट पर भी श्राद्ध करने क अधिक महत में जाता है, जो महावेदी में शाम के समय अनोखे दृश्य दिखाई देते हैं, किंतु नास्तिक मनुष्य को नहीं दिखाई देते। यह अनोखे दृश्य सिर्फ श्रद्धावान व्यक्ति को ही दिखाई देते हैं, जैसे उस स्थान पर सनातन काल से चली आने वाली जानवेद नाम की अग्नि की एक सीला है, उस सीला प अग्निहोत्र आधिकार्य करने चाहिए उस सीला इन पुण्य कर्मों के करने से अक्षय फल प्राप्त होता है पितरों के निमित्त श्राद्ध करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को साइकाल के समय श्राद्धकर्म करने चाहिए यहां पापी और पुण्य करने वाले व्यक्तियों की पहचान हो जाती है वहां स्वर्ग मार्ग पर प्रद नाम का शीघ्र ही वर देने वाला एक सरोवर है। इस सरोवर में सप्तरिषि आपस के बैर भाव को छोड़ स्वर्ग को चले गए थे। आज तक उनके बैर भाव के चिन्ह दिखाई देते हैं। इस पवित्र तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। उसी स्थान के पास ही नंदीकेश्वर और सिद्ध मनुष्यों से सेवित एक उस स्थान पर नंदी केशव की मूर्ति पापी मनुष्य को नहीं दिखाई देती। सूर्य निकलने के समय उस जगह सोने से बने हुए यज्ञ के खंबे दिखाई पड़ते हैं। उनकी परिक्रमा लगाकर मनुष्य अदर्श्य होकर स्वर्ग स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। कुरुक्षेत्र सभी तीर्थों में पवित्र माना जाता है। यह स्थान योगी महात्मा सनत कुमार का पुण्यमय स्थान कहा जाता है इस कुरुक्षेत्र तीर्थ में तिल का दान करने से पितृ की सदा के लिए तृप्ति हो जाती है धर्मराज यजिस्तर के निवास स्थान पर श्राद करने से अक्षय फल प्राप्त होता है जो अमावस्या के दिन श्राद करने से अक्षय फल तथा कांति यक्ष प्राप्त होता है जो पुण्य देने वाला माना जाता है अपने पिता के सुपात्र पुत्र पितरों की क्रोक्षेत्र में पूजा करके रण से मुक्त हो जाते हैं विनशन पलक्ष श्रवण तथा सरस्वती के व्यास तीर्थ ओंकार पवन तथा गंगा जी के मैनाक पर्वत पर श्राद पूर्वक श्राद करने से जो अक्षय फल की प्राप्ति होती है यम्ना प्रभव तीर्थ में श्राद करने से मनुष्य अपने पापों से छूट जाते हैं इस तीर्थ में गर्म और ठंडे दोनों तरह के जल मिलते हैं यह पवित्र यमुना जी मातंड जी की कन्या है और यमराज की बहन है यमुना पर श्राद करने से अक्षय फल प्राप्त ब्रह्मतुंग नाम के सरोवर में जो स्नान करके श्राद्ध करने से तथा जप और हवन इत्यादि करने से अक्षय की प्राप्ति होती है महर्षि वशिष्ठ जी उस स्थान पर घूमते रहते हैं उस स्थान पर श्राद्ध तथा मुनियों की सजी हुई वृक्ष की पंक्तियां दिखाई देती हैं वहां पर पाप पुण्य की दिखाई देने वाली एक तराजू दिखाई देती है ब्राह्मणों का कहना है कि उस तराजू पर तुलने से स्वर्ग प्राप्त होता है पितरों की गंधकाली नाम की प्रसिद्ध कन्या उस स्थान पर निवास करती है पराशर ऋषि के पुत्र और प्रजापति ब्रह्मजी के चतुर्थ यशस्वी परम्युगि स्वर महात्मा व्यासजी उस कन्या से पैदा महात्मा व्यास जी ने वेदों को चार भागों में बाँटा है। उस स्थान पर अच्छोदक नामक एक सरोवर है, जो जो उसी सरोवर से अच्छोदा नाम की नदी प्रकट हुई है, फिर वे मत्सयोनी में उत्पन्न हुई उसके पवित्र स्थान पर सज्जन मनुष्य सदा निवास करते हैं। उस पवित्र स्थान पर एक बार भी श्राद्ध करने से अक्षयफल मिलता है। अछोदा नाम की नदी पर श्राद्ध करने से योग और समाधि का वर प्राप्त होता है। गुवेर तुंग तथा व्यामोच्चे और व्यास तीर्थ में इस्नान करने से पुन्ने कर्म करने वाले ब्राह्मण मनुष्य को अक्षयफल प्राप्त होता है उस स्थान से पूर्व और दक्षिण की तरफ नंदा नाम की एक वृद्धि है उस स्थान पर पितरों का श्राद्ध करने से दोबारा जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता पुण्य आत्मा मनुष्य उसके नित्य प्रति पूजते हैं लेकिन पाप आत्मा मनुष्य उसे नहीं देख सकते जिस स्थान पर भगवान शंकरजी ने चरण नियास किया है वह सिद्धों का पवित्र स्थान है वहाँ पर श्राद्ध आदि कर्म करने से दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता देवी पार्वती के उस पवित्र स्थान पर भगवान शंकर जी ने एक पैर पर खड़े होकर कठिन तपस्या की थी अमातुंग तीर्थ में बर्फ और जल दोनों ही देव योग से स्थित हैं उमातुंग भगुतुंग ब्रह्मतुंग महाालय काद्रवती शारडीली गुफा वामन गुफा इत्यादि तीर्थों की यात्रा करने से मनुष्य पवित्र आत्मा होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है इन सब तीर्थों में श्राद जप हवन करने से अक्षय फल प्राप्त होता है उस स्थान पर गुरु में श्रद्धा रखने वाले गुरु शिष्य सैकड़ों वर्षों तक यज्ञ आदि का अनुष्ठान करते हैं